संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व कर्ण और शल्य का कटु संभाषण और दुर्योधन का उन्हें समझाना संजय ने कहा महाराज शल्य की अप्रिय बातें सुनकर कर्ण ने कहा शल्य अर्जुन का रथ हाँ वाले कृष्ण के बल और अर्जुन के दिव्यास्त्रों का जैसा मुझे पता है वैसा तुम उन्हें नहीं जान सकते तो भी उन दोनों के साथ मैं बेधड़क होकर संग्राम करूंगा किन्तु विप्रवर परशुराम जी ने मुझे जो श्राप दिया है आज वह मुझे बहुत संतप्त कर रहा है पूर्व काल में मैं दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण धारण करके परशुराम जी के यहाँ अर्जुन का हित करने के लिए वहां भी इंद्र ने ही मेरे काम में विघ्न डाला था। एक बार गुरु जी मेरी जांघ पर सिर रखे सो रहे थे उस समय उसने एक बेडोल कीड़े के रूप में आकर मेरी जांग में काटा उसके जोर से काटने के कारण मेरे शरीर से खून की धारा बहने लगी किन्तु तो गुरुजी की निद्रा न टूट जाए, इस भय से मैं तनिक भी न हिला डुला। जंगने पर उन्होंने वह सब घटना देखी मुझे ऐसा धैर्यवान देखकर उन्होंने कहा अरे तू तो ब्राह्मण तो है नहीं ठीक ठीक बता किस जाति का है तब मैंने उन्हें ठीक ठीक बता दिया कि मैं सूत हूँ मेरी बात सुनकर ठीक ठीक महात परशुराम जी क्रोध से भर गए और मुझे शाप दिया कि सूत तुने ब्राह्मण का वेश मना यह ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है इसलिए काम पड़ने पर तुझे इसका स्मरण न रहेगा इसी से इस अत्यंत भयंकर घोर संग्राम के समय मैं इसे भूल गया हूँ शल्य भरतवंश में उत्पन्न हुआ यह अर्जुन बड़ा ही पराक्रमी भीषण और सबका संहार करने वाला है मालूम होता है आज बड़ा तुम्ल युद्ध होगा और यह अनेकों वीरों को संतप्त कर डालेगा तो भी सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन के साथ में अवश्य संग्राम करूँगा और उसे मृत्यु के मुख में ढाल कर छोड़ूंगा मुझे एक दूसरा अस्त्र भी मिला हुआ है उसी से मैं संग्राम भूमि अतुलित तेजस्वी अर्जुन को धराशाई करूंगा शल्य में संग्राम भूमि में अर्जुन के साथ या मृत्यु को ही सामने रखकर युद्ध करूंगा मेरे सिमा और ऐसा कोई भी नहीं है जो इंद्र के समान पराक्रमी पार्थ के साथ अकेला रथ रथारूढ़ होकर युद्ध कर सके तुम तो निरय मूर्ख और मूर्ख हो तुम मुझे अर्जुन के बल पराक्रम की बातें क्या सुनाते हो अब मैं स्वयं ही संग्राम भूमि में उनके पराक्रम से संपन्न होकर क्षत्रियों की सभा में उसका वर्णन करूंगा, जो पुरुष अप्रिय आक्षेप करने करने वाला और का करने वाला और का तिरस्कार होता है, उसके जैसे सैकड़ों को भी मैं मिट्टी में मिला देता हूं, किंतु आज केवल समय की ओर देखकर मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ मेरा तो तुम्हारे साथ बड़ी सरलता का बर्ताव है किंतु तुम टेढ़ी टेढ़ी बातें करते हो तुम बड़े ही मित्रद्रोही हो मित्रता तो साथ पक्ष साथ रहने से ही हो जाती है यह जा बड़ा ही कठोर समय आ गया है राजा दुर्योधन रणभूमि में आ गए हैं मैं उन्हीं की विजय इच्छा से यहाँ आया हूँ तुम अर्जुन की ही गुणगाथा गाये जाते हो जबकि वास्तव में उसके प्रति आपका अटूट प्रेम संबंध भी नहीं है आज विजय प्राप्त करने के लिए मैं अर्जुन पर अपना अप्रमेय और अजेब ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा इस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से मैं यम, वरुण, गदाधर कुबेर और से से तथा किसी अन्य शत्रु से भी नहीं डरता अतः तो मुझे और अर्जुन से भी किसी प्रकार का भय नहीं है परंतु मुझे एक भय अवश्य है एक बार की बात है मैं विजय के उद्देश्य से अस्त्र पाने के लिए घूम रहा था उस समय अनेकों भीषण वाणों को चलाने का अभ्यास करते करते मैंने भूल से एक होमधेनु के बछड़े को मार डाला बेचारा बछड़ा निर्जन भन में उछर रहा था यह देखकर उसके स्वामी ब्राह्मण ने कहा क्योंकि तुमने इस निरपराध होमधेनु के बच्चे को मारा है इसलिए संग्राम में लड़ते लड़ते तुम्हारे रथ का पहिया गड्ढे में फंस जाएगा और तुम बड़ी आपत्ति में फंस जाओगे ब्राह्मण के उस प्रबल साप से मुझे आज भी भय बना हुआ है उस ब्राह्मण को मैंने हजार गोवे और 600 सौ बैल देने परंतु मैं उसे प्रसन्न न कर सका मैं बड़े सत्कार पूर्वक उस ब्राह्मण को अपना भरा पूरा घर और भोग सामग्रियों के सही सारी संपत्ति देनी चाहिए किन्तु उसने उसे लेना स्वीकार न किया इस प्रकार जब मैं प्रयत्न पूर्वक अपना अपराध क्षमा कराने लगा तो उस ब्राह्मण ने कहा सुदपुत्र मैंने जो बात कही है वह तो बदल नहीं सकती मिथ्या भाषण प्रजा का नाश करने वाला होता है यदि मैं अपने कथन को मिथ्या कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा अतः धर्म की रक्षा के लिए मैं झूठ तो बोल नहीं सकता मुझसे झूठ बुलवाकर तुम मेरी ब्राह्मी गति का उच्छेद न करो लोक में कोई भी मेरी बात को मिथ्या नहीं कर सकता अतः अब तुम शांत हो जाओ इस प्रकार यद्यपि तुमने मेरा तिरस्कार किया है तो भी मैंने सौहार्द तुम्हें यह प्रसंग सुना दिया है अब तुम चुप रहो और आगे की बात पर ध्यान दो तुम मेरे साथी स्नेही और मित्र हो इन तीन कारणों से ही अब तक जीवित बचे हुए हो इस समय मेरे सामने राजा दुर्योधन का बड़ा भारी काम है और उसकी जिम्मेवारी भी मेरे ही ऊपर है मैं तुम्हारे कठोर वचनों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ शत्रुओं पर विजय तो तुम जैसे हजारों शल्यों की सहायता के बिना भी मैं पा सकता हूँ किंतु मित्र से करना बड़ा पाप है इसी से तुम अब तक बचे हुए हो शल ने कहा कर्ण तुम तो अपने शत्रुओं के विषय में जो कुछ कह रहे हो वह सब तो तुम्हारा भगवाद ही है मैं सह कर्णों की सहायता के बिना भी युद्ध में शत्रुओं को जीत सकता हूँ मद्राज के इस प्रकार कहने पर कर्ण उनसे दूने कटुवाक्य कहने लगा वह बोला मद्राज मैं तो बात कहता हूं उसे जरा ध्यान देकर सुनो इस बात की चर्चा मैंने महाराज धीरा के पास सुनी थी एक बार उनके महल में कई ब्राह्मण अनेकों अद्भुत देशों और प्राचीन का वर्णन कर रहे थे वहां एक बूढ़े ब्राह्मण ने वाहक और मद्र देश की निंदा करते हुए कहा था जो हिमालय गंगा सरस्वती यमुना और कुरु क्षेत्र से बाहर तथा सिंधु और उसकी पांच सहायक नदियों के बीच में स्थित है वह वाहक देश धर्म और अपवित्र है उससे सर्वदा दूर रहना चाहिए मैं एक गुप्त कार्यवश कुछ दिन बाद देश में रहा था उस समय मैंने उनके आचार विचार के विषय में बहुत सी बातें जान ली थी जहां साकल नामक नगर और आबगा नाम की नदी है वहां जर्तिका नाम के वाहक रहते हैं उनका चरित्र बड़ा निंदनीय होता है ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो उन दुष्चरित्र संस्कार और दुरात्मा वाहकों के साथ मुहूर्त भर भी रहना पसंद करेगा उस ब्राह्मण ने वाहिकों को ऐसा दुराचारी बताया था उनमें धर्म कैसे रह सकता है वाहिक देश के के लोग उपनयन आदि संस्कारों से रहित होने कारण पतित समझे जाते हैं। उनकी स्त्रियां घर के नौकरों से मैथुन कराकर उन्हें उत्पन्न करती हैं वे धर्मभ्रष्ट तथा यज्ञ के अधिकार से वंचित होते हैं इन्हीं सब कारणों से उनके दिए हुए हव्य कव्य और दान को देवता पितर तथा ब्राह्मण लोग नहीं स्वीकार करते यह बात लोगों में खूब प्रसिद्ध है एक विद्वान ब्राह्मण ने तो यहाँ तक कहा था कि वाहक लोग काट और मिट्टी की बनी हुई कुंडियों में भोजन करते हैं उनमें शराब लिपटा रहता है कुत्ते उन बर्तनों को चाटते रहते हैं तो भी उनमें खाते समय उन्हें तनिक भी घृणा नहीं होती वे भेड़ उटनी और गधी के दूध पीते हैं तथा उस दूध के दही मक्खन और छाछ आदि भी खाते पीते हैं इतना ही नहीं वे वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने वाले और दुराचारी होते हैं शुद्ध अशुद्ध का विचार छोड़कर सब तरह का का खा लेते हैं। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि नाम से प्रसिद्ध उन वाहिकों का संसर्ग त्याग दे इसी प्रकार माहिसक, कलिंग, केरल, कारकोटक वीरक और दुर्धर्म नामक देशों का भी त्याग करना उचित है प्रस्थल मद्रधार आरट्ट ख वसाति सिंधु तथा सौवीर देश प्राय निंदित और अपवित्र माने गए हैं पांचाल देश के लोग वेदों का स्वाध्याय करते हैं कुरु देश के निवासी धर्म का आश्रय लेते हैं मत्स्य देश के लोग सत्यवादी और सूरसेन निवासी यज्ञ का यज्ञ करने वाले होते हैं पूरब के लोग दासवृत्ति करते हैं दक्षिणी लोगों का बर्ताव शूद्रों के समान होता है वाहिक लोग चोर तथा सौराष्ट्र निवासी वर्ण शंकर होते हैं मगध देश के मनुष्य इशारे से ही बात समझ लेते हैं कौशल की प्रजा दृष्टि के संकेत को समझती है कुरु और पांचाल के लोग आधी बात कह देने पर पूरी बात समझ पाते हैं तथा साल्व देश के निवासी पूरी बात कहने से ही उसे हृदयंगम कर, करते हैं सिवी देश की प्रजा पहाड़ी लोगों की तरह मूर्ख होती है यवन लोग सब बातों के अनायासी समझ लेते और विशेष तसुरक्ष जाति के लोग अपने संकेत के अनुसार बर्ताव करते हैं दूसरे सभी लोग पूरी बात कहे बिना उसे नहीं समझ पाते वाहिक और मद्र देश के मनुष्य तो पूरे घमार होते हैं वे किसी रथी का मुकाबला नहीं कर सकते शल तुम भी ऐसे ही हो तुम में उत्तर देने की भी योग्यता नहीं है मैं तो डंके की चोट कहता हूँ मध्य देश पृथ्वी के समस्त देशों का मल है ऐसा समझ कर तुम अपनी जवान बंद करो मेरा विरोध ना करो नहीं तो पहले तुम्हारा ही वध करके पीछे श्री कृष्ण और अर्जुन को मारूंगा शल ने कहा होता है अपने ही सभी संबंधी जब रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो उनका त्याग कर दिया जाता है अपने ही और बच्चों को वहां के लोग सरे बाजार भेजते हैं उस दिन रथी और अतिरथियों की गणना करते समय ष्म ने तुमसे जो कुछ कहा था अपने उन दोषों पर ध्यान दो और क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ सभी देशों में ब्राह्मण हैं, सर्वत्र छत्री वैश्य और शुद्ध हैं, तथा सब जगह सुंदर व्रत का पालन करने वाली सती सात भी स्त्रियां भी हैं सब देशों में अपने अपने धर्म का पालन करने वाले राजा लोग हैं जो दुष्टों को नंद देते हैं इसी प्रकार धार्मिक मनुष्य भी सर्वत्र होते हैं किसी देश के सभी निवासी पाप ही करते हो यह बात ठीक नहीं है उसी देश में ऐसे ऐसे सचरित्र और सदाचारी मनुष्य भी होते हैं जिनकी बराबरी देवता भी नहीं कर सकते कर्ण दूसरों के दोष बताने में सभी लोग बड़े प्रवीण होते हैं, किंतु उन्हें अपने दोषों का पता नहीं रहता, अथवा अपने जानते हुए भी वे ऐसे भोले बने रहते हैं मानो उन्हें कुछ पता ही ना हो इस प्रकार कर्ण और शल्य को परस्पर विवाद करते देख राजा दुर्योधन ने उन दोनों को रोका उसने कर्ण को मित्र भाव से समझाया तथा शल्य के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की उसके मना करने से कर्ण मांग गया और उसने शल्य की बात का कोई जवाब नहीं दिया शल्य ने भी शत्रुओं की ओर अपना मुंह फेर लिया तब राधानंदन कर्ण ने हंसकर शल्य को पुनः रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी